इसलिए एक चर्चा में कहा था आपने कि आप पसंद करते हैं कि शक्ति जितना ग्रेस के निकट हो सके उतना ही अच्छा है इसका क्या यह अर्थ न हुआ कि शक्ति की पद्धति में क्रमिक क्रमिक सुधार और विकास की संभावना है अर्थात क्या शक्ति की प्रक्रिया में क्वालिटेटिव प्रोग्रेस तो भी संभव है बहुत संभव है बहुत सी बातें संभव है असल में शक्ति पात की और प्रसाद की ग्रेस की जो भिन्नता है वो भिन्नता है मूवमेंट से तो प्रसाद ही काम का है दोनों माध्यम के मिले तो शुद्धतम होगा क्योंकि तो उसको अशुद्ध करने वाला बीच में कोई भी नहीं होता जैसे कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से तो जो मैं देखूंगा वो शुद्धतम होगा फिर मैं चश्मा लगा तो जो होगा वो तुम्हें शुद्धतम नहीं होगा एक माध्यम बीच ना आ गए इस माध्यम में भी शुद्ध और अशुद्ध के बहुत रूप हो सकते हैं एक रंगीन चश्मा हो सकता है एक साफ सफेद चश्मा हो सकता है और इस कास्ट की भी क्वालिटी में बहुत फर्क हो सकता है, सुन रहे हैं ना तो जब हम माध्यम से लेंगे तब कुछ न कुछ अशुद्धि तो आने ही वाली है वो माध्यम की होगी और इसलिए शुद्धतम तो सीधा ही मिलता है शुद्धतम ग्रेस तो सीधे ही मिलती तब कोई माध्यम नहीं होता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 उस दूसरे व्यक्ति की आंख की अशुद्धि के, के प्रतिकूल पड़ती हुई और दोनों कट जाती हूं तो प्रसाद के निकटतम पहुंच जाएगी बात लेकिन यह एक एक स्थिति में अलग अलग तय करना होगा मेरी जो समझ है वो ये है कि इसलिए सीधा प्रसाद खोजा जाए व्यक्ति के माध्यम की फिकिरी छोड़ दी जाए हाँ कभी कभी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 ये पर्दा तो तुम्हारा तभी गिरेगा जब निर्व्यक्ति से तुम पर घटना घटे यानी तुम कहीं खोज के पकड़ ही ना पाओगे कि किस से घटी कैसे घटी कोई सोर्स न मिले तुम्हें तभी तुम्हारा ये ख्याल गिर पाएगा सोर्स लेस हो अगर सूरज की किरण आ रही तो तुम सूरज को पकड़ लोगे की वो व्यक्ति है लेकिन ऐसी किरण आए जो कहीं से नहीं आ रही और आ गई और ऐसी वर्षा हो जो किसी बादल से नहीं हुई और हो गई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 और प्रत्येक व्यक्ति एक का सेंटर बन गए और दोनों की विद्युत धाराएं और तरंगें आपस में दुश्मन की तरह खड़ी हुई है दूसरे की मौजू भी तुम्हारे मां को मजबूत करते दूसरा चला जाए तो कमरा बदल जाता जा है जा। तुम रिलैक्स हो जाते हो तुम्हारा मैं जो तैयार था कि कब क्या हो जाए जा जा, वो ढीला हो जाता है वो टकिए आराम करने लगता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 झंझट नहीं देती कुर्सी जहां रखी वहां रखी मैं बैठा तो कोई गड़बड़ नहीं करती वृक्ष है नदी है पहाड़ है इनसे कोई झिझट नहीं आती इसलिए हमको बड़ी शांति मिलती है इनके पास जाके कारण कोई कहें दूसरी तरफ मैं मजबूती से खड़ा नहीं है इसलिए हम भी रिलैक्स हो पाते हैं हम कहते हैं ठीक यहाँ कोई तू नहीं तो मेरे होने की क्या जरूरत है मैं भी नहीं हूँ जरा सा भी इशारा दूसरे आदमी का मिल जाए की वो है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 वो फिर घूंघट डाल के ही जिये क्योंकि उनके चेहरे में झांकना खतरनाक हो गया जो आदमी झांके वो बाग खड़ा हो फिर वहां रुकेगा नहीं उसमें फिर अबिश दिखाई पड़ने लगी उनके आंखों में अनंत खड्ड हो गए तो मूसा लोगों के बीच जाते तो एक चेहरे पर एक घूंघट डाले रखते वो घूंघट डाल के बात कर सकते फिर क्योंकि लोगों से तो घबराने लगे और डरने लगे ऐसा लगे कि कोई चीज चुम्बक की तरह खींचती किसी गड्ढ और पता नहीं कहां ले जाएगी क्या होगा कुछ पता नहीं तो ये जो आखिरी सातवीं स्थिति में पहुंचा हुआ आदमी है वो भी है तुम्हारे लिए और इसलिए तुम उससे अपनी सुरक्षा करोगे और एक पर्दा बना रह जाएगा इसलिए ग्रह शुद्ध नहीं हो सकती ऐसे आदमी के पास हो सकती है शुद्ध अगर तुम्हें ये ख्याल मिट जाए कि वो है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 अगर कोई बिल्कुल ही आखिरी स्थिति में भी पहुंच जाता है तो फिर वो ईश्वर को तू बना के खड़ा कर लेता है ताकि अपने मैं को बचा सके और भक्त निरंतर कहता रहता है कि हम परमात्मा के साथ एक कैसे हो सकते हैं वो वो है हम हम हैं कहा हम उसके चरणों में हो कहा वो भगवान वो कुछ और नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि अगर उससे एक होना है जिधर में खोना पड़ेगा तो उसे वो दूध बना के रखता है कि वो तू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 विजन आ जाता है उसका चौथे शरीर में जो श्रेष्ठम संभावना है वो खोज लेता है तो भक्त के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होने लगती जो मेरा उल्लस लेकिन रह जा जाता चौथे पर व्यक्ति के नाम नहीं ले रहा इसलिए मैं इस तरह कह रहा हूँ चौथे पर रह जाता भक्त आंख में बाधक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 मैं की मुक्ति मुझे मुक्त होना है मुझे मोक्ष चाहिए वो मैं उसका सघन खड़ा रह जाता वो पांचवे शरीर तक पहुंच पाता राजयोगी छठवें तक पहुंच जाता है वो कहता है मैं का क्या रखा है मैं कुछ भी नहीं वही है मैं नहीं वही है ब्रह्म ही सब कुछ है वो मैं को खोने की तैयारी दिखलाता लेकिन अस्मिता को खोने की तैयारी नहीं दिख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 ऐसी हालत में ही मिल सकता है जब शून्य और न हो जाने की भी हमारी तैयारी है मृत्यु को भी जानने की तैयारी जीवन को जानने की तैयारियां तो बहुत है इसलिए जीवन को जानने वाला छठ में शरीर पर रुक जाएगा मृत्यु को भी जानने की जिसकी तैयारी है वो साथ में को जानता है तुम चाहोगे तो नाम तुम खोज सकोगे उसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी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 कि बहुत सी बातें इस चौथे शरीर को उपलब्ध लोगों ने बताई है बहुत सी बातें इस चौथे शरीर को उपलब्ध लोगों ने बताई है और उनको गिना जा सकता है कि कितनी बातें उन्होंने बताई हैं। अब जैसे पृथ्वी कब बनी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 मैं इतनी कर सकता हूँ कि सपने में सारी भाषा बदल जाएगी, मैं एक पक्षी बनकर आकाश में उड़ूंगा सब तो ऊपर उड़ूंगा तो दिदे दिदे जो भाषा है वो शब्दों की नहीं पिक्चर की है और जिस तरह अभी ड्रीम इंटरप्रिटेशन फ्राइड और जंग और एडलर के बाद विकसित हुआ कि स्वप्न की हम व्याख्या करें तभी हम पता लगा पायेंगे की मतलब क्या है इसी तरह चौथे शरीर के लोगों ने जो कुछ कहा उसका इंटरप्रिटेशन व्याख्या अभी भी वनों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 वो अपने बच्चों से कह सकेगा कि आकाश में हवाई जहाज उड़ते थे लेकिन बता नहीं सकेगा कैसे उड़ते थे उसने उड़ते देखे वो झूठे ही बोल रहा लेकिन उस पास कोई कोट नहीं क्योंकि जिनके पास कोट था वो बंबई में थे वो मर गए और बच्चे एक आध दो पीढ़ी तक तो भरोसा करेंगे इसके बाद बच्चे कहेंगे की आपने देखा तो उनके बाप कहेंगे हमने सुना ऐसा हमारे पिता कहते थे और उनके पिता से उन्होंने सुना था की आकाश में हवाई जहाज उड़ते थे फिर युद्ध हुआ फिर सब खत्म हो गया बच्चे धीरे धीरे कहेंगे कि कहा है वो हवाई जहाज कहा है उनके निशान कहां है वो चीजें है दो हजार साल बाद वो बच्चे कहेंगे सब कपूल कल्पना है कभी कोई नहीं बोला रहा ठीक ऐसी घटनाएं घट गई महाभारत ने इस देश के पास साइकिक माइंड से जो जो उपलब्ध ज्ञान था वो सब नष्ट कर दिया सिर्फ कहानी रह गई सिर्फ कहानी रह गई मुझे शक आता है कि राम जो है वो हवाई पे बैठ के लंका से आए हों शक आता है शक की बात है क्योंकि एक साइकिल भी तो नहीं छूट गई उस जमाने की हवाई तो बहुत दूर की बात है और किसी ग्रंथ में कोई सूत्र भी तो नहीं छूट गया असल में महाभारत के बाद उसके पहले का समस्त ज्ञान नष्ट हो गया इस मुक्ति के द्वारा जो याद रखा सक, रखा जा सका वो रखा गया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 जो कि बहुत बड़ी यांत्रिक व्यवस्था के बिना नहीं बन सकती थी जैसे पिरािड पर चढ़ाया गया पत्थर है ये पिरा पे चढ़ाया गया पत्थर आज भी हमारे बड़े से बड़े क्रिन की सामर्थ्य के बाहर पड़ते हैं लेकिन पत्थर ये पत्थर चढ़ाया गया तो साफ है ये पत्थर चढ़ के और रखे गए तो साफ और ये आदमी ने चढ़ाए इन आदमियों के पास कुछ चाहिए तो या तो मुसीब रहे हो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 सांस को ले पांच मिनट तक जोर से इसके बाद सांस रोक ले और उठा ले एक एक अंगुली से आदमी उठ जाएगा तो पिरािड पे जो पत्थर चढ़ाया गया या तो क्रेन से चढ़ाया गए और या फिर साइकिल फोर्स से चढ़ाया गए कि चार आदमी ने बड़े पत्थर को एक एक अंगली से उठा दिया इसके वो कोई उपाय नहीं लेकिन वो पत्थर चढ़े मुस्लिम और उनको इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पत्थर चढ़े हुए है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 क्योंकि चौथे शरीर में जो पहुंच गया उसकी पदार्थ के प्रति उत्सुकता कम हो जाती है उसकी चिंता बहुत कम रह जाती है कि जमीन की, की गोलाई कितनी उसका कारण है कि वो जिस स्थिति में खड़ा होता है जैसे एक बड़ा आदमी है छोटे बच्चे हो सकेंगे हम तुम्हें ज्ञानी नहीं मानते क्योंकि तुम कभी नहीं बताते कि गुड्डा कैसे बनता है हम तुम्हें ज्ञानी कैसे माने एक लड़का हमारे पड़ोस में वो बताता है गुड्डा कैसे बनता है वो ज्यादा ज्ञानी है उनका कहना ठीक है उनकी उत्सुकता का भेद है एक बड़े आदमी को कोई उत्सुकता नहीं है गुडे के भीतर क्या लेकिन छोटे बच्चे को है आदमी की कि इन जाती, वो कुछ और जानना चाहता वो जानना चाहता है कि मरने के बाद आदमी का यात्रा पथ क्या है वो कहा जाता है वो किस यात्रा पथ से यात्रा करता है उसके यात्रा के नियम क्या है वो कैसे जन्मता है वो कहा जन्मता है कब जन्मता है उसके जन्म को क्या सुनियोजित किया जा सकता है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 और उसको कैसे विशेष जन्म लेने के लिए उत्प्रेरित किया जाए और उसे कैसे विशेष गर्म में प्रवेश करवा दिया जाए अभी विज्ञान को वक्त लगेगा कि वो इन सब बातों का पता लगा है। लेकिन ये लग जाएगा पता इसमें अर्चन नहीं और फिर इसके सब उन्होंने वैलिडिटी के भी उपाय खोजे हैं इसकी जांच कैसे अभ्यलाल जो लामा है तिब्बत लामा जो है पिछला लामा जो मरता है वो बता के जाता है कि अगला मैं किस गर्भ में जन्म लूंगा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 वो समझ लिया जाएगा उसमें प्रवेश कर गई क्योंकि उसका अनंत तो तो है इसके राज और अनंत रहस्य अभी जितनी साइंस को हमने जन्म दिया है भविष्य में यही साइंस रहेंगे ये मत सोचिए और नई हजार साइंस पैदा हो जाएंगे क्योंकि और हजार आयाम है जानने के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 लेकिन अभी 50 साल पहले तक हम नहीं मानते थे कि पौधे में प्राण है इधर 50 साल में विज्ञान ने स्वीकार किया पौधे में प्राण है इधर 30 साल पहले तक हम नहीं मानते थे कि पौधा सांस लेता है इधर 30 साल में हमने स्वीकार किया कि पौधा सांस लेता है अभी पिछले 15 साल तक हम नहीं मानते थे कि पौधा फेल करता है अभी पंद्रह साल में हमने स्वीकार किया कि पौधा अनुभूति भी करता है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 इस चौथे शरीर पर संभव कि पौधे को आत्मसात किया जा सके कि उसी से पूछ लिया जाए और मैं नहीं हूं कि क्योंकि कोई भी मानता हूँ लेबोरेटरी इतनी बड़ी नहीं मालूम पड़ती कि लुकमान लाख लाख जड़ी बूटियों का पता बता सके इसका कोई उपाय नहीं क्योंकि एक एक जड़ी बूटी की खोज करने में एक एक लुकमान की जिंदगी लग जाती वो एक लाख करोड़ जड़ी बूटियों का कह रहा है इस काम में आएगी और वो अभिज्ञान सही कहता था वो इस काम में आती वो आ रही है इस काम में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 दस मरीज हैं एक ही बीमारी के तो पांच मरीज को वो पानी का इंजेक्शन दे रहे हैं पांच को दवा दे रहे हैं बड़ी हैरानी की बात ये है कि दवा वाले भी उसी अनुपात में ठीक होते हैं तो इलाज करने, इलाज करने हो रहा। और बहुत सी बीमारियां इलाज करना पड़ता था फिर ठीक करना मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि अगर आपको बीमारी नहीं है और आपको फेंडल बीमारी है और आपको असली दवाई दे दी गई तो आप मुश्किल में पड़े अब वो असली दवाई कुछ तो आपके भीतर जाके वो उपायजन करेगी वो आपको दिक्कत में डालेगी अब उसका इलाज चलाना पड़ेगा आखिर में फैंटम बीमारी मिट जाएगी और असली बीमारी पैदा हो जाएगी और सो में से पुराना विज्ञान तो कहता है नब्बे बीमारियां फेंटम है अभी अभी पचास साल पहले तक एलोपैथी नहीं मानती थी कि फैंटम बीमारी होती लेकिन अब एलोपैथी कहती है तक हम राजी है मैं कहता हूँ नब्बे तक चालीस परसेंट पचास परसंट में राजी होना पड़ेगा नब्बे तक राजी होना पड़ेगा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 आज विज्ञान कहता है कि सूरज की हर किरण मशी साथ में उठ जाती है सात रंगों में बढ़ जाती वेदकाल इसे कहते हैं कि सूरज के साथ घोड़े सात रंग के घोड़े अभी पेरेबिल भाषा है सूरज की किरण सात रंगों में टूटती सूरज के साथ घोड़े सात रंग के घोड़े उन पर सूरज सवार है, अब ये कहानी की भाषा है इसको किसी दिन हमें समझना पड़े कि ये ये पुराण की भाषा है ये विज्ञान की भाषा है लेकिन दोनों में गलती क्या है इसमें कठिनाई क्या है ये ऐसे नहीं समझी जा सकती इसमें कोई आसन नहीं विज्ञान बहुत पीछे समझ पाता है बहुत सी बातों को फोर्स आदमी बहुत पहले क्रिडिक्ट कर जाते लेकिन जब वो क्रिडिक करते हैं तब भाषा नहीं होती भाषा तो बाद में जब विज्ञान खोजता तब बनती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 आज भी पृथ्वी हवाई जहाज पर से जैसी दिखाई पड़ती वो नक्शा वैसा है और वो 700 वर्ष पुराना है तब दूसरा तो 700 वर्ष पहले हवाई जहाज जो कि नहीं था दूसरा उपाय है कि कोई आदमी अपने चौथे शरीर से इतने ऊंचा उठ के जमीन को देख सके और नक्शा खींचे 700 सौ वर्ष पहले हवाई जहाज नहीं था ये तो पक्का है इसकी कोई कठिनाई नहीं है ये तय है वर्ष पहले हवाई जहाज नहीं था लेकिन ये सात वर्ष पुराना नक्शा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 हड्डियों का चित्र उतार सकते हैं, हम मानने को राजीनामा होते हैं आज हमें मानना पड़ता है क्योंकि गुरु उतार रहा है लेकिन आपको पता ही चौथे शरीर की स्थिति में आदमी की आंख एक्सरे से ज्यादा गहरा देख पा सकती है और आपके शरीर का पूरा पूरा चित्र बनाया जा सकता है जो कि कभी काट पीट के नहीं किया गया और हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां के मुर्दे को जला देते थे